इधानी प्रणवोपासन प्रसंगा बुद्धिस्तम तैविध्यम तो दर्शयती प्रणवोपासना कहा गया उसके प्रसंग से बुद्धिस्तम तणवोपासन तो दो प्रकार है दिखाते हैं प्रायो प्रायो निर्गुणा प्रणवोपास निर्गुण क्वचि सगुणताप्युक्ता प्रणवोपाशन से ही वेदक प्रायो वो वेद में कहा गया जितने प्रणव उपासन प्राय है प्रायः सब निर्गुण है बाहुल्य सब निर्गुण ही है oh क्वचित सगुणता प्रणव उपासन से सगुणता है कहीं कही सगुण उपासन भी कहा गया प्रणव उपासन प्राय अधिक समय तो अधिक स्थान पर निर्गुण उपासना है प्रणव उपासना कहीं कही प्रणव उपासना से सगुणता सगुणता भी कही गयी हो दैविध्य प्रमाण मह प्रणसन से दैविध्यम द्व प्रकार प्रणुपासना प्रमाण कहते हैं परापरब्रह्म परा परा उपवर्णित पिप्पलादेन मुनिना सत्य ओंकार परा पर्रह्म परह अपरब्रह्म किसने कहा पिपलादे मुनि ने पिपलाद मुनि ने कहा किससे कहा सत्य काये पृछते पृथ्व धातु से सत्रुपति हो गया प्रक्ष धातु सत्र होने से संप्रसाण हो गया हो गया पृचते पृचतु पूछने वाले सत्य काम के लिए पिपलाद मुनि ने कहा एकदि सत्य काम परम एक अपरमच ब्रह्म यद जो ओंकार हे पर प्रतीक तस्मत विद्वान एते नयतन न एक तरह जैसे ओंकार उप आयतनाश्र जैसे एक तरम कोई परब्रह्म का उपासन करता है कोई परब्रह्म का उपासन करता है एक तरथ उपासन करके फल प्राप्त करता है ऐसे उभय इससेूप प्रतिदित ओंकार परब्रह्म पर्रह्म सगुण निर्गुण कठवल्या एतदालंबनं ज्ञाप्वा यो यदि तथ्य तत्त का इत्यादीना दैवीधमुक्त अह यम है यमराज है आचार्य मजिके था शिष्य उन्होंने भी कहा आलम्बन ज्ञाप्वा एवं कार्बन को जान करके जो जिसकी इच्छा करता है पर तथा पर ब्रह्म एक परम एत आलंबन परम ये पर ब्रह्म है अपर ब्रह्म भी दो न एकदालंबन ज्ञावा यो यदिच्छति तस्य इति इति प्रोक्तं प्रोक्तं इच्छते यो यदिछति तत् प्रोक्त ये पृछते नचिकेत ये आलम्बन कार आलम्बन को जान करके यो यद इच्छती तस्त तथ इस प्रोक्तम जो जिसकी इच्छा करता है पर अथवा पर उसका उपास्य होता है उसकी उपासना करके तद फल प्राप्त करता है इस यमेनाच्छते नचिकेत से प्रोक्तम पूछने वाले नचिकेत से यमराज ने भी कहा कठोपनिषद में तो थम उपसहती जो अर्थ कहा गया उसका उपसंहार करते हैं यह बा मरण वास्तव ब्रह्म लोकेथ भवे ब्रह्म साक्षात्ति सोपा निर्गुण ब्रह्मलोके निर्गुण उपासीन सेह व मरण ब्रह्म लोके अथवा भवि निर्गुण साम्यु उपासन सेगुण ब्रह्म का सामगुपाससन करता है तो इ मरे व्रह्म लोके ब्रह्म साक्षात्ति भवेत मरने के पहले भी उपासना करने से ब्रह्म साक्षात्कार हो सकता है महत्व भी हो सकता है अथवा ब्रह्म लोग में हो सकता है ब्रह्म साक्षात्कार तम उपासी, से निर्गुण ब्रह्म का उपासना करने वाले यह उपास उपासीन उप्रो का आस उपविशन धातु से कर्तरी सानच हुआ उपासीन बनेगा उपास अगर सानुच का आक हो ये ईदास आस से पर आ को ये हो जाता है आस अगर आन, आन का आ हो गया ईदास आस से पर आ जाने से आशीन बनेगा उपासन उपासना करने वाले का ब्रह्म साक्षात्कार यह मरने के पहले अथवा मरते समय ब्रह्म लोक में होता है संज्ञा विचारा तत्व ज्ञान संपादन असमर्थ से निर्गुण ब्रह्म ध्याने अधिकार इत अयम अर्थ आत्म गीता सम्यक मुख्य साधन हो गया विचार श्रवण मनन निधि उससे तत्व ज्ञान विचार से संपादन करने के लिए जो असमर्थ है अत्यंत बुद्धिमान्या सामग्री व्याप्त संभव बुद्धिमान दे सामग्री शास्त्र आचार्य प्राप्त नहीं हो जो अथवा तो कुछ प्रतिबंधक है वाषण आदि है तत्व तो तो ज्ञान संपादन नहीं कर पाता है बुद्धिमान होने से बुद्धि तीक्ष्ण नहीं हो तो विचार से ज्ञान नहीं होगा उसके लिए निर्गुण ब्रह्मध्यान अधिकार निर्गुण ब्रह्मध्यान है उसका अधिकार ये अर्थ आत्मगीता में भी समय कहा गया इतिहा अर्थय्मा स्पष्ट मुदीर विचाराक्षम आत्माति सतत अभी गीता वाक्य देते हैं गीता एवं साक्षात है अत्म गीताक्या उदाहरती साक्षात्कर्शक् चिंतन माशंकि कालेनाभव भवे फलि ध्रुव साक्षात कर तुम असक्तो भी साक्षात्कार तो असक तो करने के लिए असमर्थ होने पर भी माम असंख्यता चिंतित शंकार होकर तो के मेरा चिंतन करे साक्षात्कार नहीं होता है तो बार बार चिंतन करे काले न अनुभवारूढ़ो फलितो ध्रुवम काल समय आने पर अनुभव का विषय हो जाऊंगा ये फल से ध्रुव अवश्य ही ध्रुवम काल है न फलित अनुभव अहम भवैम अवश्य ही समय आने पर अनुभव का विषय हो जाऊंगा इसलिए शंका रहित होकर तो के चिंतन करते रहे और थोड़ी दिन क्या नहीं हुआ अगर नहीं हुआ क्या करेंगे चलो वासना बहुत है तो दीर्घ काल नहीं कर सकते उधर उठी जाएगी वासना और निश्चय किया साक्षात्कार करना परमात्मा प्राप्त करना है असमर्थ तो हो तो शंका कर करते रहे चिंतन में यहाँ हो मरते समय हो ब्रह्म लोग में साक्षात्कार हो जाएगा लगातार उसको करे अन्य इच्छा को छोड़ करके और बाकी सब इच्छा रखे तो चिंतन में कहा होगा गीता में भी कहा गया और ध्यान से सम्य ज्ञान उपाय तो दृष्टान ध्यान सम्य ज्ञान का उपाय दृष्टान्त कहते हैं यथागाधे लौ नोपाय खनन विना मल्लाभे तथा स्वात्म चिंता मुक्त न चापर यथा य अगा खनन विना नो उपाय उपायस्ती तथा मल्लाधे स्वात्म चिंता मुक्त न चाह पर उपाय अगाध निधि निधि धरोहर धन संपत्ति नीचे रखा है मिट्टी अंदर बहुत गहरा गणी उसकी प्राप्ति के लिए खुदाई नहीं करो मिल जाएगा नहीं, नहीं। मिलेगा खाना न बिना नो उपाय नीचे बहुत नीचे तो खोदना पड़ेगा खाना न बिना उपाय कोई उपाय नहीं है जिस प्रकार अगाध निधि की प्राप्ति के लिए उपाय करना नहीं है उसके बिना अन्य कोई उपाय नहीं है तथा मल्ला भेपी सातम चिंता मुक्त न चाहो मेरे परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी अपने स्वरूप चिंता चिंता को छोड़ करके चिंतन को छोड़कर अन्य अपर कोई साधन नहीं है वही चिंतन करना है तो प्राप्त होगा दृष्टान्ति के विजय लाभ सातवन चिंता मुक्त अपर उपाय न हो अन्य चिंतन के बिना आत्म चिंतन के बिना अन्य है नहीं है प्राप्त नहीं होगा की व्यतिरेक कहा चिंता नहीं करे तो प्राप्त नहीं होगा और चिंतन करे तो प्राप्त होगा व्यतिरेक उत्तम अर्थम अन्य मुख्य नाह व्यतिरेक के द्वारा जो कहा गया अभाव के द्वारा कहा गया चिंता नहीं करे तो प्राप्त नहीं होगा अन्य के चिंतन करे तो प्राप्त होगा अन्य के भी कहते हैं देवो देवो बुद्धि बुद्धि देहोपलमकृत बुद्धिकुद्दालका खा मनोभुव भूय गृहियां देो पलम देहे ऊपर पत्थर आदि है अपाकृत्य हटा करके किसे बुद्धि कुदाला काट जिसे निधि नीचे है मिट्टी पत्थर ऊपर है उसको कुदाल से हटाना पड़ेगा पत्थर मिलेगा तो छोड़ देना नहीं हटाना पड़ेगा नीचे को प्राप्त करना है तो हटाना पड़ेगा बुद्धि कुदालाकार मनोभम खुद खा मनोरूपी सुखोद करके हटा करके भूय माम पुरुष गृह्यात निधि को प्राप्त करे जो निधि अंदर है ऐसे खोदाई करके प्राप्त करेगा देह पत्थर को हटा करके बुद्धि को चालक से मनोरूप कुछ को खोद करके भूय माम ग्रिन्याद। पुमान निधि गृह्यात वो ये रामचर चौनसे कही गई भक्ति बड़े साधन है मुख्यता किन्तु भक्ति के लिए भी इसी प्रकार कहा गया है इसे खोजाई करके प्राप्त करना है भक्ति मणि पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचि आकर पवित्र पावन पर्वत वेद पुराना वेद सुन समझ लो खाली लिखने के लगो समझ नहीं पा वेद पुराण सब है पवित्र, पवित्र है पावन पर्वत ये पर्वत है बहुत बड़े बड़े पर्वत है पवित्र पर्वत है वो वेद पुराण के समान है तो पर्वत में खानी है खान जिसमें रत्न है पावन पर्वत वेद पुराण वेद पुराण हो गए पवित्र पर्वत राम कथा रुचि आकरण नाना राम पर ब्रह्म की कथा पर ब्रह्म का स्वरूप चिंतन रुचिकर है बहुत खानी है नाना खानी है तो सुनते ही जाए कुदार, कुदार साबन लेकर एक तरफ से पदर पद को खुदाई करे मिल जाएगी है? कहा खनि मिले तो खुदाई करना पड़ेगा <laughs> अब अपने मन से एक तरफ से चलो है तो अपने आप खुदाई करें किसके बाद क्यों जाएंगे अब मिल जाएगा ए, नहीं मर्मी सुज्जन सुमति कुछ कुदारी मर्मी सुज्जन सत्य महापुरुष आचार्य बता देंगे मरमन जिनको मालूम है यही ये खनि यहाँ खुदाई करो थल देखा देंगे वहां चिंता न करो मरमी सुजन सज्जन और कुदार भी चाहे खुदाई करने के लिए कुदार क्यों न होगा यहाँ कुदार सुमति कुदारी सुमति अच्छे बुद्धि कुदारी कुदारे कुदार अच्छे बुद्धि हुई है तीक्षण हो वासना नहीं हो शुद्ध हो राग देश रहते सुमति कुदारी और जो अंध है वो तो खुदाई करके मणि को प्राप्त करेगा आंख होना चाहिए कैसे होना चाहिए ज्ञान विज्ञान नयन ज्ञान ज्ञान वैराग्य ज्ञान वैराग्य नयन ज्ञान और वैराग्य ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो दो आग्य नयन तो गरुड को बोलते है और फिर कैसे मिलेगा? भाव सहित तो खो जाये जो प्राणी भाव के साथ खोजाई खोदाई खोजे भाव भगवती मणि सब सुख खानी भक्ति रूप मणि को प्राप्त करेगा जो सब सुख का खानी है ऐसा खोदाई करने से मिलेगा लगने पर ये भी सरल तो कहते हैं सामान्य ये थोड़ा थोड़ा सरल कहते हैं और ज्ञान वैराग्य से ही प्राप्त होती जो भक्ति है वही भक्ति सकल सुखों की कहानी है ये सामान्य भक्ति तो ध्यान थोड़ा तो कर दिया प्रथम भक्ति संतान करोगा सत्संगी भक्ति है ये भक्ति सब साधन है वो भक्ति है वस्तु कह जो ज्ञान वैराग्य होने पर जो भक्ति प्राप्त होती है और वो भक्ति है भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कहानी Okay? तो इस सुख के खाने जो भक्ति है ऐसे भक्ति है तो भक्ति कोई सामान्य नहीं ज्ञान वैराग्य होने पर प्राप्त होती है तो इसी प्रकार यहाँ है प्राप्त करो परमात्मा को एक ही प्रकार है। तो। ज्ञाने ज्ञ असम ध्या अक्यार पठति ज्ञान में असमर्थ ध्याने में अन्य वाक्य पढ़ते अनुभूते ब्रह्मास्मि अनुभूतिर भे ब्रह्मास्मी चिंतता अप्यसत प्राप्यते ध्यान नि ब्रह्म किं पुनः अनुभूते ब्रह्मास्मि अनुभूति साक्षात्कार नहीं होता है तो भी ब्रह्मास्मि स्मी इतिए साक्षात्कार नहीं होता है तो भी अहम अस्म ब्रह्म इतिए चिंत यही चिंतन करो चिंतन करे वस्तुतः ब्रह्मस्वरूप है ही अनुभव नहीं हुआ तो इसी चिंतन करो तन से क्या होगा ध्यान करके अभी मनुष्य देवता है नहीं ध्यान करके देवत्व को प्राप्त कर लेता है जिस देवता का ध्यान करे आगे मरने के बाद उस देवत्व को प्राप्त करता है उपासना से अभी देवत्व अपने में है अपि असत अविद्यमान होकर के भी ध्यान से प्राप्त हो जाता है अपीअ सत्य प्राप्त ध्यानार्थ जो देवत्व अभी असत अविद्यमान है अपने विद्यमान नहीं क्या देवत्व अभी अविद्यमान होने पर भी ध्यान से प्राप्त हो जाता है और ब्रह्म <Staning> प्राप्त या अप्राप्त है नित्य प्राप्त हो उसको ध्यान से प्राप्ति के लिए क्या कहना जो अपराप्त भी ध्यान से प्राप्त हो जाता है देवत्व प्राप्त होता है ना नहीं अप्राप्त देवत्व भी ध्यान से प्राप्त हो जाता है ब्रह्मत्व तो नित्य प्राप्त है उसमें क्या कहना ध्यान से प्राप्ति के लिए ध्यान करेंगे तो अवश्य ही साक्षात्कार हो जाएगा इसलिए अनुभव नहीं होने पर भी अमस्म ब्रह्म ऐसी चिंतन करे ये सबसे श्रेष्ठ उपासना है अहंग्रह उपासना ध्यानाधि ब्रह्म प्राप्त हो का न्याय ध्यान से ब्रह्म प्राप्ति के लिए कई मित्र कन्या क्या कहना है इतने हवा चले तो पत्थर भी उड़ने लगे जहाँ पत्थर उड़ने लगे तो सिरमढ़ की तुड़ा उड़ेगी उड़ेगी उसमें क्या कहना है? जब अत्यंत तो असत है देवत्व तो वो भी ध्यान से प्राप्त हो जाता है जो नित्य प्राप्त ब्रह्म उसके लिए क्या कहना उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ब्रह्म प्राप्त है अपराध है नित्य प्राप्त है अज्ञान से केवल अपराध जैसे लगता है उसके लिए क्या कहना थोड़े ध्यान करो तो प्राप्त हो जाएगा किंतु ध्यान ऐसे करना है अन्य इच्छा छोड़ करके और छिपा करके हमको बोले ना हमारे कोई इच्छा नहीं हम केवल ध्यान करेंगे और अंदर कुछ रखा है परमात्मा पता चलेगा चलेगा छिपा कर कोई इच्छा रखे तो प्राप्त तो करेगा नहीं हो छिपाना कहाँ से किसको छिपाना अंतर्जाम तो में परमात्मा है आपके मन में अं जो भावना है भगवान पहले से जानते है इसलिए एकदम सच्चाई से चले सब इच्छा को छोड़ो परमात्मा प्राप्त करना है सब इच्छा को छोड़ो अवश्य प्राप्त हो जाएगा वैसे लगे तो होगा ही अनुभूत अभावस्मिति चिंतन क्यूँकी ब्रह्म तो निश्चय प्राप्त है ध्यान से प्राप्त होने के लिए क्या कहना उपासक पूर्वम पूर्व अविद्यमान देवत्व आदि कम ध्यान प्राप्य अभी उपासना काल में देवत्व विद्यमान नहीं है ध्यान से प्राप्त हो जाता है स्वपत्व ने नित्य प्राप्त सर्वात्मक ब्रह्म ब्रह्म तो अपना स्वरूप है नित्य प्राप्त सर्वात्म है सर्वात्मक सब क्या स्वरूप तो ध्यानात् आज प्राप्ति क्यों तो इसमें क्या कहना ध्यान से प्राप्त होने में ओम्मा ब्रह्म ध्यान फल से प्रत्यक्ष सिद्ध कर्तव्य में क्या ब्रह्म का ध्यान करेंगे तो उसका फल भी प्रत्यक्ष सिद्ध है यदि करे कुछ साधना तो फल प्राप्त होता है और सच्चाई से चले आगे कुछ करे इच्छा को छोड़ करके परमात्मा प्राप्ति के लिए थोड़ा प्रयत्न करे यह जीव अन्य विषय में बड़ा प्रयत्न करता है बहुत सांसारिक वस्तु प्राप्ति के लिए जो प्रारब्ध में अवश्य मिलेगा फिर भी हमको ये प्राप्त करना वो प्राप्त करना उसके लिए पीछे सारा जीवन भर बहुत प्रयत्न करते हैं जो लोग कथा प्रवचन नाटक आदि करके लोगों को मुझक करना चाहते हैं, कम परिश्रम करते हैं। बहुत कंठस्थ बहुत याद करना पड़ेगा बहुत प्रयास करना पड़ेगा और लोगों के सामने इच्छा नहीं अंदर है तो रोलना पड़ेगा लोगों को रुलाने के लिए फंसाने के लिए चुटकुटी करना पड़ेगा ऐसा करना पड़ता है नहीं बहुत परिश्रम करते है किंतु जितने प्रारंध में है सुखद दुखद निंदा स्तुति इतने ही मिलेगा कम ज्यादा नहीं होगा उधर अन्य पढ़ने के लिए बहुत पढ़ते हैं कितने शुरू से बचपन से लेकर कितने पढ़ते हैं अब थोड़ा लघु कमित एक साल दो साल शुरू हुआ भागु इधर उधर थोड़ी लघु कमित पढ़ा दो पांच साल पढ़े बस सारा जीवन वर्ष अन्य तो में लगे और परमात्मा प्राप्ति के लिए थोड़े दो साल पढ़ा उसके बाद थोड़े साल एक दो साल साधन किया फिर चलो संसार में चलो यही ज्यादा करते हैं ऐसे परिश्रम करना पड़ेगा लगातार लगे परमात्मा प्राप्त करना निश्चय करेगी सभी चार छोड़े सभी प्राप्त होगा ये हो कहते इसका फल प्रत्यक्ष सिद्ध है थोड़ी दिन प्रयत्न करे तो उसका ध्यान का फल क्या होता है स्वयं अनुभव में आता है इसलिए ध्यान अवश्य करना चाहिए अनात्म बुद्धिशिल फलम ध्यान आदि दिने, दिने। दिने छन्नप ने ध्यास्मा पशुर्वद अनात्मुशल्यम ध्याना फलम जिन्हें जिन्हे पश्य नी न से ध्या को स्म अनात्म बुद्धि की शीतला शीतलता होती देहादि में अहम बुद्धि अनात्म में अहम बुद्धि हम बुद्धि की शीतलता होती फल ध्यान करे बार बार हम सिम धीरे धीरे देहादि में जो अहम बुद्धि है अनात्म में जो आत्म बुद्धि हम बुद्धि है ढीला हो जाती है धीरे धीरे प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा कम होती जाती है बुद्धि जितने जितने अहम अम्मा चिंतन करे वेदांत विचार करे धीरे धीरे देहादि में हम बुद्धि की शीतलता होती हो करके नष्ट होती है ये पश्य न पी इसको देखता हुआ भी न से ऐसा होने पर भी ध्यान नहीं करता है इससे अन्य कौन पशु बताओ मतलब पशु कौन है वही जो नहीं करता है जानते हुए देखने पर भी ध्यान नहीं करता तो को अपर पशु बद इससे अन्य कौन पशु बताओ पशु है समझ करके नहीं करता है तो मनुष्य जन्म प्राप्त करके परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न तो करने के लिए प्रारंभ किया और थोड़े से करने के बाद कुछ लाभ होता है ये समझने के बाद भी आगे नहीं बढ़कर छोड़ दिया तो पशु के और दूसरा कौन है ओम इनमुपित संिप्य दर्शति जो प्रतिपादित उसको संक्षेप से दिखाते हैं देहा ध्यानावय पश्यन्मर्तो मृतो मृतो यत्र ब्रह्म यत्र ब्रह्म सूते ध्याना देहा अद्व आत्मा पश्यन् मृत्युअमृत होता अत्रि ब्रह्म समृति ध्यान से देहाभिमन विध्वस ध्यान अहम अस्म बार बार करते करते देह में जो अभिमान अहम अबुद्धि उसको विध्वंस नष्ट करके अम आत्मान पश्यन बार बार इस ध्यान करने पर देहादि अभिमान नष्ट होता है अद्वितीय आत्मा का साक्षात्कार होता है पश्चिम का साक्षात तो कुर मृत्यु मरण धर्म वाला है जीव वो अमृत हो जाता है मृत्युंजय हो जाता है मृत्यु को जीत लेता है मृत्यु मरण धर्म वाला अमृत होकर के अत्री ब्रह्म समे ब्रह्म प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता है आगे नहीं यही रह करके ब्रह्म को प्राप्त करता है न तस्से प्राण उत्क्राम थी अत्री जाती यहाँ ही लीन हो जाते हैं प्राण का उत्क्रमण नहीं होता है कहीं जाना नहीं पड़ता है अज्ञान नष्ट हो गया जैसे घट तुट गया घटाकाश महाकाश को प्राप्त करने के जाना पड़ता कहीं कही? उपाधि नष्ट हो गया बुद्धिदि महाबुद्धि नष्ट होगी ब्रह्म प्राप्त कर लेता है ठीक है मरणशील है देहे ये देह है तो मरणशील उसमें अहमित अभिमान है अहम बुद्धि भ्रांति है, है उसको परिच्या परिच्याग से स्वयं अमृत तो हो जाता है अत्र अस्मिन शरीर स्वयं निज रूपम सच्चिदानंद रूपम ब्रह्म प्राप्त निजस्वरूप सच्चिदानंद सब चित आनंद रूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है यही सर्वे जीते जी प्राप्त कर लेता है जीवन मुक्त तो हो जाता है तो ध्यान दीपा अनुसंधान फल माह ध्यान दीप प्रकरण का अनुसंधान बार बार करे उसका फल कहते हैं ध्यानीपं समीपति यो नर मु संशय ध्याते ब्रह्म सतत ब्रह्म सतत यो मुक्तसंसेवायं इमं सम्यक परामृशति अय मुक्त संशय ब्रह्म संततम ध्यायति जो मनुष्य इस ध्यानदीप प्रकरण को सम्यक परामृशति बार बार विचार करके अर्थ समझता है मुक्त संशय अयम अय मुक्त संशय मुक्त संशय रहित होकर के संतम तो निरंतर ब्रह्म का ध्यान करता है संशय होने का ध्यान नहीं होता है बार बार विचार करने पर संशय रहित होकर के निरंतर ब्रह्म का ध्यान करता है ध्यान करने से पर साक्षात्कार हो जाएगा पर ब्रह्म को प्राप्त कर देगा अभी कहा श्रीमत परमहस परिवराज काचार्य विद्यारण्य प्रणीत पंचदशिया ध्यान दीपाख्यम नवमं प्रकरणं समाप्तम् ये विद्यारण्य स्वामी ने प्रारंभ किया था उसके आगे भारतीय तीर्थ उनके गुरुजी ने आगे पूरा लिखा है तो विद्यारण्य प्रणीत ऐसे लिख दिया किन्तु ष प्रकरण के आगे सप्तम से उनके गुरु विद्या भारतीय तीर्थ ने लिखा है ये दोनों के द्वारा चित